दूसरा शरीर स्त्रीन है तीसरा शरीर फिर पुरुष है चौथा शरीर फिर स्त्री ने। इससे उल्टा स्त्री का है उसका पहला शरीर स्त्री का दूसरा पुरुष का तीसरा स्त्री का चौथा पुरुष का इसकी वजह से बड़े मौलिक भेद पड़ते और जिनने मनुष्य जाति के पूरे इतिहास और धर्मों को बड़ी गहराई से प्रभावित किया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 दोनों ही स्थितियों में संभोग घटित होता है पुरुष का शरीर बाहर की स्थिति से संबंधित हो तो भी संभोग घटित होता है और पुरुष का अपना ही शरीर अपने ही पीछे छे पर स्त्री से संयुक्त हो तो भी संभोग घटित होता है पहले संभोग में ऊर्जा बाहर विकीर्ण होती दूसरे संभोग में ऊर्जा भीतर की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देती जिसको वीर का ऊर्द्व कहा है उसका यात्रा पथ यही है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 इसलिए चौथे शरीर को पार करने के बाद साधक न पुरुष है और न स्त्री अब ये जो एक नंबर का शरीर और दो नंबर का शरीर है इसी को ध्यान में रख कर अर्धनारीश्वर की कल्पना कभी हमने चित्रित की थी बाकी वो प्रतीक बनकर रह गए हम उसे कभी समझ नहीं पाए शंकर अधूरे हैं पार्वती अधूरी वे दोनों मिलके एक है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 और चाहे नेपोलियन हो और चाहे हिटलर हो वो दिन दफ्तर में दुकान में बाजार में पद पर पुरुष की अकल से जीता लेकिन एक साधन सी स्त्री घर में बैठी उसके सामने जाकर उसकी अकल खत्म हो जाती है यह अजीब सी बात है वो नेपोलियन की भी हो जाती है वो क्या कारण है असल में जब बारह घंटे दस घंटे पुरुष का उपयोग कर लेता तो उसका पहला शरीर थक जाता है घर लौटते लौटते पहला शरीर विश्राम जाता है भीतर का स्त्री शरीर प्रमुख हो जाता है और उस शरीर गौण हो जाता है स्त्री दिन भर स्त्री रहते रहते उसका पहला शरीर थक जाता है उसका दूसरा शरीर प्रमुख हो जाता है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 लेकिन पुरुष अब नहीं है वो ग्रहण नहीं कर पाता उसके ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम है इसलिए पुरुषों ने धर्म को जन्म तो दिया लेकिन पुरुष धर्म के संग्राहक नहीं है धर्मों को पृथ्वी पे बचाती हैं स्त्रियां चलाते हैं पुरुष ये बड़ी मजे की बात है चलाते हैं पुरुष जन्म देते हैं पुरुष बचाती हैं स्त्री रक्षा करती हैं स्त्रियां स्त्री संग्राहक उसके है उसके शरीर का संग्रह गुण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 स्त्री लेती है और फिर भीतर रह जाती वो बाहर नहीं हो पाती ये तत्व शक्तिपात में भी काम करता है इसलिए शक्ति पात में स्त्री की तरफ से पुरुष को शक्ति पात नहीं मिल सकता साधारणता कह रहा हूं कभी रेयर केसेस हो सकते हैं उनकी मैं बात करूंगा कभी ऐसी घटनाएं घट शक्ति पर उसके और कारण होंगे साधारणता स्त्री शरीर से शक्तिपात नहीं हो सकता से उसकी कमजोरी कह सकते हैं लेकिन इसको पूरन करने वाली इसको कॉम्प्लीमेंट्री उसकी ताकत है कि वो शक्तिपात को बहुत तीव्रता से ले लेती, थी पुरुष शक्तिपात कर सकता है लेकिन ग्रहण नहीं कर पाता तो इसलिए एक पुरुष से दूसरे पुरुष में भी शक्तिपात बहुत कठिन हो जाता है बहुत कठिन मामला हो जाता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 लेकिन सदा उसे एक माध्यम चाहिए वो माध्यम के बिना उसकी बड़ी कठिनाई है बिना माध्यम के को उसको कोई घटना नहीं घट सकती ये साधारण स्थिति की बात मैंने कही इसमें विशेष स्थितियां की जा सकती इसी साधारण स्थिति की वजह से स्त्री साधकाएं कम हुई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 इसलिए अक्सर ऐसा होगा कि बूढ़े होते स्त्री को मूस के बाल निकलने लगेंगे दाढ़ी पे बाल आ जाए बूढ़े होते होते पैंतालीस और पचास साल के बाद उसकी आवाज पुरुषों जैसी होने लगे स्त्रीण आवाज खो जाए उसका अनुपात बदल रहा है उसमें पुरुष तत्व ऊपर आ रहे हैं स्त्री तक पीछे जा रहे हैं असल में स्त्री का काम पूरा हो चुका है पैतालीस वर्ष तक बायोलॉजिकल एक बाइडिंग वो खत्म हो गई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 जैसे जैसे पुरुष बूढ़ा होता जाता है उसमें स्त्री तत्व बातें चले जाते हैं बूढ़े पुरुष अक्सर स्त्रियों जैसा व्यवहार करने लगते हैं उनके व्यक्तित्व की बहुत सी पुरुष जैसी वृत्तियां छीन हो जाती हैं और स्त्री जैसी वृत्तियां प्रकट होने लगती हैं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 आक्रमण उनसे चला जाएगा इसलिए अहिंसा बढ़ जाएगी करुणा बढ़ जाएगी प्रेम बढ़ जाएगा हिंसा और क्रोध क्रोधविलीन हो जाएंगे निश्चय ने तो बुद्ध पर यह आरोप भी लगाया है कि बुद्ध और जीसस ये दोनों फेमिलिन थे ये दोनों स्त्रीण थे इनको पुरुषों की गिनती में नहीं गिनना चाहिए क्योंकि उनमें पुरुष का कोई भी गुण नहीं और उन्होंने सारी गुणियों को स्तृण बना दिया है उसके इस इस शिकायत में अर्थ है ये तुम धर्म के हैरान हो कि हमने बुद्ध महावीर कृष्ण राम इनकी किसी की दाढ़ी मुछ नहीं बनाई ये सब दाढ़ी मुछ से है ऐसा नहीं कि उनको दाढ़ीमुछ न रही हो लेकिन जब हमने उनके चित्र बनाए तब तक ये करीब करीबन का सारा व्यक्तित्व स्तृण भाव से भर गया था उसने दाढ़ी मुझ बेहू दी थी वो हमने अलग कर दी उसको हमने चित्रित नहीं किया उसको, उसको चित्रित करना उचित नहीं मालूम पड़ा क्योंकि उनके व्यक्तित्व का सारा ढंग जो था वो स्तृण हो गया था रामकृष्ण के साथ ऐसी घटना घटती रामकृष्ण की हालत इतनी अजीब हो गई थी कि जो की बड़ी मेडिकल साइंस के लिए खोज की बात बड़ी अद्भुत घटना घटी पीछे उसको छिपा छिपू के बदलने की कोशिश की क्योंकि उसकी कैसे बात करे उनके स्तंभ बढ़ गए और उनको मासिक धर्म शुरू हो गए ये तो इतनी अजीब घटना थी कि एक मेरेकिल था इतना व्यक्तित्व तो स्तृण हो गया था वो चलते नहीं थे तो स्त्री वजह से चलने लगे थे वो बोलते नहीं थे तो स्त्री वजह बोलने लगे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 पूरे हिंदुस्तान के व्यक्तित्व के गहरे में स्तीर्णता आ गई मेरी अपनी जानकारी यही है कि हिन्दुस्तान पर बाद के सारे आक्रमणों का कारण वही था क्योंकि हिंदुस्तान के आसपास के सारे पुरुष हिंदुस्तान के स्तृण व्यक्तित्व को दबाने में सफल हो गए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 अब जैनों के तीर्थंकर के बाबत ऐसी ही मजेदार घटना घट गट गई जैनों के तीर्थंकर स्त्री है मल्ली स्वतंबर उनको मल्लीबाई ही कहते हैं लेकिन दिगंबर उनको मल्लीनाथ कहते है। उनको हैं वो उनको पुरुषी मानते हैं क्योंकि दिगंबर जैनों का ख्याल है कि स्त्री को तो मोक्ष हो नहीं सकता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 वो स्त्री थे लेकिन वे पुरुष हो गए होंगे और महावीर की साधना ऐसी है कि उसमें कोई भी स्त्री गुजरेगी तो पुरुष हो जाएगी क्योंकि तो पूर्व की पूरी साधना जो है वो भक्ति की नहीं है पूर्व की पूरी साधना जो है वो ज्ञान की है पूरे की पूरी साधना जो है वो आक्रमक है एग्रेसिव है साधना जो है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 नंबर दो जो था वो नंबर एक हो जाएगा अगर ये बहुत गहरा परिवर्तन हो तो उससे शरीर पर लैंगिक अंतर भी पड़ जाएगा अगर यह बहुत गहरा ना हो तो शरीर पुराना रह आएगा लेकिन मनस पुराना नहीं रह जाएगा चित्त स्तृण हो जाएगा। तो इन विशेष स्थितियों में तो बात हो सकती विशेष स्थितियों में यह घट सकती है इसमें कोई कठिनाई नहीं है लेकिन सामान्य नियम नहीं हो सकता पुरुष से शक्ति पाठ हो सकता है पुरुष को प्रसाद मिल सकता है स्त्री को प्रसाद सीधा मिलना मुश्किल है उसे शक्ति पाठ से ही प्रसाद का द्वार खुल सकता है और ये तथ्य की बात है इसमें कोई मूल्यांकन नहीं है इसमें कोई आगे पीछे नीचा ऊंचा नहीं है ऐसा तथ्य है ये वैसी तथ्य जैसा कि पुरुष वीर की ऊर्जा देगा और स्त्री उसको संग्रहित करेगी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 तो इवन मेरा कोई वैल्यूएशन नहीं बाकी तथ्य ऐसा है इन चार शरीरों का वो मैं आपसे कहता फर्क होगा।, तो थी थी फर्क होगा फर्क होगा फर्क साधनों में कम चित्त की दशा में ज्यादा होगा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 और जब अंतभुगद्धि पुरुष को होगी तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पर को मिल गया उसको ऐसे लगेगा पर मुझे मिल गया वो वो उनके वो उनकी पकड़ के भेद होंगे वो तो फर्क रहेगा बस चौथी तक ही इसके बाद तो कोई प्रश्न नहीं उठता इसके बाद तो कोई स्त्री पर उसका प्रश्न नहीं चौथे तक की बात कर रहा हूं बस चौथे शरीर तक, तक ये फासले होंगे ऑटोमेटिक उपस्थित हो वो ज्यादा कीमती है अपने आप उपस्थित हो वो ज्यादा कीमती है प्रयोग से उपस्थित हो वो कल्पित भी हो सकते हैं अपने आप ही होने चाहिए वही कीमती वही सच्चे तो हाँ।, तो तो तो हाँ उनके साक्षी बनना चाहिए साक्षी बन के रखना लील नहीं होना चाहिए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 कि जब शक्ति हो तो वो एक पर ना अटक जाए शक्ति एक पर अटक गया तो नुकसान होगा वो तीनों पर फैल जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा अगर एक पर रुक गया तो बहुत नुकसान होगा वो नुकसान उसी तरह का है जैसे कि आप खड़े हैं और बिजली का शाक लग जाए अगर बिजली का शाक लग जाए आपको और नीचे जमीन हो और जमीन शाक को पी जाए पूरा तो नुकसान पहुंचेगा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 इसलिए अगर लकड़ी की टेबल पर खड़े हो तो सांक नहीं लगेगा ये जान के तुम्हें हैरानी होगी कि लकड़ी के तखत पर बैठ के ध्यान करने का और कोई प्रयोजन नहीं था और ये भी जान के तुम्हें हैरानी होगी कि मृगशर्म पर और शेर की चमड़ी पर बैठ के ध्यान करने का भी कोई वो सब नॉन कंडक्टर है सब मृगशर्म बहुत नॉन कंडक्टर है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 अब बहुत कठिन है ना अभी एक महिला आई एक दो दिन पहले उसने कहा अब तो मैं मरने के करीब हूं उम्र हो गई अब मुझे कब होगा आप जल्दी करवा दें जल्दी में दें मर जाऊंगी मिट जाऊंगी समाप्त हो जाऊंगी तुम मुझे जल्दी करवा दें मैं तो, मैं दे। तो मैंने उससे कहा कि तुम ध्यान के लिए आ जाओ एक दो चार दिन ध्यान करो फिर देखेंगे ध्यान में तुम्हारी क्या गति होती फिर आगे की बात सोचेंगे उन्होंने कहा कि नहीं ज्ञान में मुझे मतलब मुझे तो जल्दी हो जाए अब भी हमें बिल्कुल बिना कीमत चुकाया कुछ चीज की खोज चलती है ऐसी खोज खतरनाक सिद्ध होती है इससे कुछ मुंडा तो न कुछ टूट सकता है तो ऐसी आकांक्षा भी साधक में नहीं होनी चाहिए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 दिशा देख कर सोएगा इस दिशा में सिर नहीं करेगा उस दिशा में पैर नहीं करेगा क्योंकि तो जमीन का एक मैग्नेट है और वो सदा उस मैग्नेट की सीध में रहना चाहता है उस मैग्नेट से वो मैग्नेटाइज होता रहता है अगर तुम तो उस सहारे सोते हो तो तुम्हारे बॉडी का मैग्नेटिज्म कम होता चला जाता है अगर तुम तो उस मैग्नेट की धारा में सोते हो तो वो मैग्नेट जो जमीन का मैग्नेट है जिसपे की जमीन पूरी की पूरी धूरी बनाए हुए वो मैगनेट तुम्हारे मैग्नेट को मैग्नेटाइज करता है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 एक स्त्री पहले बेल्जियम में पिछले कोई बीस वर्ष पहले अचानक रूप से इलेक्ट्रिफाइड हो गई उसको कोई छू नहीं सकता था क्योंकि जो भी छूए से शाक लग जाए उसके पति ने उसे तलाक दिया उसका कारण तलाक का यह था कि उसको शाख लगता है उसको छू के तलाक की वजह से सारी दुनिया में पता चला और तब तो उसके शरीर की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उसका शरीर विद्युत पैदा कर रहा है बहुत जोर से शरीर के पास बड़ी बैटरी है अगर वो व्यवस्थित काम कर रही है तो हमें पता नहीं चलता अगर वो अव्यवस्थित हो जाए तो उनमें से बहुत बैटरी पर बहुत शक्ति पैदा होती है तो तुम पूरे वक्त कैलरीज ले जा भीतर उन सब बैटरी को पूरा कर रहे हो इसलिए कई दफे तुमको लगता है कि जैसे चार्ज खो गया रिचार्ज होने की जरूरत है थका हुआ आदमी डिप्रेस्ड आदमी सांझ को थका मांदा टूटा आदमी ऐसा लगता है जिसकी बैटरी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 अब इसको कई तरह से किया जा सकता है वो कई तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं तुम्हारे ही जो वर्तूल है तुम्हारे भीतर विद्युत का वो अगर तोड़ दिया जाए तो तुमको शक लगेगा उसमें दूसरा आदमी को कुछ भी नहीं आ रहा तुम्हारी तरफ लेकिन तुमको शक लग रहा है वो तोड़ा जा सकता है, तोड़ने है। उसको तोड़ने की भी व्यवस्थाएं उसको तोड़ने के भी उपाय सारी की सारी बातें तुम्हें मैं पूरी ना बता सकू वो पूरी बताने कभी भी उचित नहीं और जितनी बातें मैं कह रहा उनमें से कुछ भी तुम पूरी बात नहीं है ये जो फाल्स जो मेथड्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कोई क्योंकि तो उसमें पूरी कहना सदा खतरनाक है क्योंकि उसको कोई भी करने का मन होता है उस हमारी क्यूरियोसिटी ऐसी है कि बहुत अद्भुत फकीर ने तो क्यूरोसिटी को सिर्फ सिंह कहा है पाप एक ही है आदमी में वह उसकी कुतूहल और बाकी कोई पाप नहीं क्योंकि कुतूहल बस कितने पाप कर लेता है पता नहीं चलता कुतूहल ही उसको न मालूम कितने पाप करा देता बाइबल की कथा कि अदम को ईश्वर ने कहा है कि तो इस फल का इस वृक्ष का फल मत चखना बस ये कुतूहल दिक्कत में डाल दिया उसे ओरिजिनल सिंह जो है वो क्यूरसिटी का था उसको उसको ये दिक्कत पड़ गई उसने कहा कि मामला बड़ा गड़ा बोला इतने बड़े जंगल में इतने सुंदर फलों में एक साधारण सा वृक्ष इसका फल खाने की मनाई है बात क्या है सारे वृक्ष बेकार हो गए वृक्ष सार्थक हो गया चित्र लगा उसका वो बिना फल चखे नहीं रह सका वो फल उसे चखना पड़ा कुतूहल उसे उस वृक्ष के पास ले गया जिसे ईसाई कहती है कि ओरिजिनल सिंह मूल पाप हो गए मूल पाप फल के चखने में क्या हो सकता है नहीं लेकिन मूल पाप उसके कुतूहल का हो गया और हमारे मन में, में बड़ा कुतूहल होता है शायद ही कभी हमारे मन में, में जिज्ञासा हो जिज्ञासा सिर्फ उसी में होती जिसमें कुतूहल नहीं होता और ध्यान रखना क्यूरोसिटी और इंक्वायरी में बड़ा बुनियादी फर्क है आदमी इंक्वायरिंग नहीं होता वो तो जो आदमी कुतूहल से बड़ा रहता है कि ये भी देख लें ये भी देख लें वो किसी चीज को कभी पूरी नहीं देखता